श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग व्याकुलता और प्रसम दर्शन हमने उनके श्रीमुख से सुना है कि उस समय एक दिन वे श्री जगदम्बा को गाना सुना रहे थे एवं उनके दर्शनार्थ अत्यंत व्याकुल हो प्रार्थना तथा रुदन करते हुए यह कह रहे थे माँ मैं जो इतना पुकार रहा हूँ क्या तू तो उसका कुछ भी नहीं सुन पा रही है राम को तू दर्शन दिया है मुझे क्या तू दर्शन न देगी वे कहते थे माँ का दर्शन न मिलने से उस समय मेरे हृदय में असह्य यातना थी जल रहित करने के लिए लोग जिस प्रकार बलपूर्वक अंगोछे को निचोड़ते रहते हैं मुझे भी तब ऐसा ही प्रतीत हुआ मानो मेरे हृदय को पकड़कर कोई वैसे ही निचोड़ रहा है माँ का दर्शन संभवतः मुझे कभी भी प्राप्त न होगा यह सोचकर वेदना से मैं तड़पने लगा याकुल होकर मैं यही सोचने लगा कि इस जीवन में क्या लाभ है क्या लाभ है उस समय मेरी दृष्टि माँ के मंदिर में रखी हुई तलवार पर सहसा जा पड़ी तत्काल ही जीवन को समाप्त करने की भावना से उन्मत्त की तरह दौड़ता हुआ वहाँ जाकर मैं उसे पकड़ ही रहा था कि उसी समय सहसा माँ का मुझे अद्भुत दर्शन मिला तथा बेसुध होकर मैं गिर पड़ा तदनंतर क्या हुआ किस तरह वह दिन अथवा दूसरे दिन व्यतीत हुए मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है किंतु मेरे हृदय में एक अपूर्व घनीभूत आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था और मैंने माँ के साक्षात प्रकाश की उपलब्धि की थी उपरोक्त अद्भुत दर्शन के बारे में श्री रामकृष्ण देव ने दूसरे एक दिन हमसे विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए कहा था घर द्वार मंदिर ये सब कुछ न जाने कहाँ विलुप्त हो गए मानो कहीं कुछ भी नहीं था मुझे एक अनंत असीम चेतन ज्योति समुद्र दिखाई देने लगा जिधर जहाँ तक मैं देख रहा था उधर ही चारों ओर से गरजती हुई उसकी उज्जवल तरंगें मुझे ग्रस्त करने के निमित्त अत्यंत तीव्र वेग से बढ़ी आ रही थी देखते देखते वे मेरे ऊपर आ गिरी और पता नहीं मुझे कहाँ एकदम डुबो दिया हाफता तथा डुबकियाँ लगाता हुआ अचेत होकर मैं गिर पड़ा इस प्रकार प्रथम दर्शन के समय चेतन ज्योति समुद्र के दर्शन लाभ की बात उन्होंने हमसे कही थी किंतु चैतन्य घन वराभय करा जगदम्बा की मूर्ति उस ज्योति समुद्र के अंदर मूर्ति का दर्शन भी क्या उनको उस समय प्राप्त हुआ था हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य प्राप्त हुआ हुआ होगा क्योंकि हमने सुना है कि प्रथम दर्शन के समय जब उन्हें सामान्य चेतना हुई थी तभी कातर कंठ से उन्होंने माँ माँ शब्द का उच्चारण किया था पूर्वोक्त दर्शन के विराम होने पर श्री जगदम्बा की चिन्मयी मूर्ति के दर्शन के निमित्त श्री रामकृष्ण देव के हृदय में एक अविश्रांत क्रंदन ध्वनि का प्रादुर्भाव हुआ था बाह्यतः सब समय प्रकट न होने पर भी वह ध्वनि थर्वदा उनके भीतर विद्यमान रहती थी तथा कभी कभी वह इस प्रकार तीव्र हो उठती थी कि उसको दबाने में असमर्थ हो धरती पर गिरकर छटपटाते हुए मां मुझ पर कृपा करो मुझे दर्शन दो यह कह कहकर इस प्रकार से वे रोने लगते कि वहां चारों ओर लोग एकत्रित हो जाते थे इस तरह के अशांत आचरण को देखकर भोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे इस बात की ओर उनका लेश मात्र भी ध्यान नहीं था वे कहते थे चारों ओर लोगों के खड़े रहने पर भी छाया या चित्रांकित मूर्ति की भांति वे मुझे अवास्तव जैसे प्रतीत होते थे इसलिए मेरे मन में किंचित मात्र की लज्जा या संकोच उत्पन्न नहीं होता था उस असहनीय यातना से कभी कभी मैं बेसुज हो जाता था और उसके बाद ही मुझे माँ की वरा भय करा चिन्मयी मूर्ति का दर्शन प्राप्त होता था और मैं यह देखता था कि वह मूर्ति हंस रही है बातें कर रही है और तरह तरह से मुझे सांत्वना तथा शिक्षा प्रदान कर रही है